श्री श्रीता तो तो। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय भागवत जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रा जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीरा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्रिधारम हरि गोविंद जय जय भोलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते भगवती पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयत पराशरसू सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यस् कमलगल् वाग्म मम तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तंबराको तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र जा सह गणरघुनाथन्त सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण कृष्ण श्रीराधापाद सह गणलताश्री विशाखान्वता आजान लंबितुजौ कनक संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ दिजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कता कर वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्दा वक्षौ प्रणीकृते विलसती स्धंगरागस्वत काश्मीरम काश्मीर तलोणिमो पदतने कस्तूरी का मेलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतहरीज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती ततो तथो जयंदीर वाशाकुभ्य कृपाद्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी भट्टुग्म सुमति रघुनाथ दास जीव में मंद दयांद्रा बोल शुभ लावन बिहारी आज बड़ा आशीर्वाद आशीर्वादात्मक दिवस श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के प्रवेश उनके अप्रकट होने का दिव्य दिवस उनकी कृपा के द्वारा सरलता से श्री भक्ति मार्ग में रागानों का मार्ग में जीव का प्रवेश हो सकता है प्रेम भक्ति चंद्र का अद्भुत रूप से श्री राघानु का भक्ति मार्ग राधा कृष्ण की मंजिरी भाव से सेवा करने वाली जो दिव्य भक्ति है उसको प्रदान करने वाले दिव्य ग्रंथ बड़ी सरलता के साथ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यदि कोई प्रेम भक्ति चंद्रका का आश्रय ग्रहण करे उसे सही रूप में ही प्राप्त हो जाए श्रीनंद महाप्रभु उनके परकर में परि जैसे श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम का दान करने वाले इसी प्रकार श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रेम का दान करने वाले होकर विराजमान उनकी कृपा के द्वारा वे नित्यान प्रभु के ही आवेश अवतार हैं और श्री उनकी कृपा के द्वारा श्री प्रिया लाल की अपूर्व सेवा पद्धति साधक को प्राप्त हो रही है अभी अभी हम बाबाजी महाराज के मुख मुकस, श्रीमुख से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के मधुर लीला चरित्र को श्रवण कर भी रहे थे उन्होंने अधिकांश वस्तुएं कह दी हैं, उनका केवल पुनरोक्ति मात्र मैं तो कर रहा हूं श्रीमंद महाप्रभु जिस समय गौरव देश की यात्रा करने के लिए पधारे और आप वृंदावन जाने के लिए चले थे परंतु तो पहुंचे हैं गौरव देश अभी यात्रा वो पूरी नहीं होगी बीच में ही महाप्रभु लौट जाएंगे परंतु तो वहां जब खेतुड़ी आया उस समय श्रीम महाप्रभु खेतुड़ी की तरफ देखकर के नरोत्तम नरोत्तम कह करके पुकार रहे हैं और सबको आश्चर्य हो रहा है ये नरोत्तम कौन है हम में तो कोई नरोत्तम है नहीं महाप्रभु महाप्रप्रभु नरोत्तम नरोत्तम करके कैसे पुकार रहे हैं श्री महाप्रभु पहले से ही सूचित कर रहे हैं कि नरोत्तम यहां पर उत्पन्न होंगे 1640 में नरोत्तम ठाकुर महाशय ने बहुत बड़ा उत्सव किया था वहां पर तो बाद में महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए सौ उन्यासी में ही नवासी में ही महाप्रभु पंद्रह सौ में अंतर्धान हो गए परंतु उसके पहले ही श्रीमन महाप्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम कहकर के पुकारे थे और श्री महाप्रभु ने पद्मा नदी के पास में आकर के बंगाल में गंगा का ही एक नाम गंगा जी का ही नाम पद्मा हो जाता है पद्मा के पास में आकर के ये कहा कि मैंने जब सन्यास धारण किया उस समय जितने भी भक्तगण प्रेमीगण जो रोयी थे उनकी पोटली मैंने बांध करके रख ली है प्रेम की और उस पोटली को पद्मा मैं तेरे पास में धरोहर के रूप में अमानत के रूप में रख रहा हूं और मेरे बात के जो भक्तगण आए उनको इस प्रेम का तू दान कर दे नरोतम आएगा नरोत्तम को इस प्रेम का दान कर देना ऐसा श्री महाप्रभु ने उस समय कहा था अपनी प्रथम यात्रा के वृंदावन यात्रा के आवश्यकता श्री गंगा जी ने पद्मा जी ने उस प्रेम को संभाल करके रखा और जब नरोत्तम राजकुमार उत्पन्न हुए खेतुड़ी के तब उस प्रेम को श्री नरोत्तम को दे दिया और नरोत्तम के माध्यम से प्रेम भक्ति चंद्रका के रूप में वह प्रेम सर्वत्र सर्वत्र जगत को वितरित किया गया तो इतना बड़ा उपकार रहा श्री हैं राजकुमार परम संपत्ति विराजमान हैं परंतु तो फिर भी श्री कृष्ण प्रेम उनकी खोज में मैं कृष्ण को प्राप्त करूं इस खोज में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय आप वृन्दावन आए लोकनाथ गोस्वामी पाद ने यह नियम ले रखा है कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा परंतु श्री नरोत्तम इतनी दीन होकर के सेवा कर रहे हैं कि हीन से हीन सेवा उसको भी अपने हाथ से स्वयं से कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महा प्रतिज्ञा की हुई है श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ने कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा परंतु इनका ये हट कि मैं नवोत्तम मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से ही दीक्षा ग्रहण करूंगा श्री लोकनाथ गोस्वामी जी मन में विचार करें कि ये जो मुख्य वृंदावन है ये है श्री प्रियालाल की योग पीठ की भूमि अः कमल मंडल है ये भीतर का कुफर जो है कमल का कमल का वो मध्य का जो भाग है वह कोष भाग होकर के ये विराजमान है इसलिए यहाँ पर तो श्री प्रिया लाल का नित्य विहार सर्वदा विराजमान है इसलिए इसकी तो निरंतर निरंतर सेवा करनी चाहिए ये विचार करके श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन की सीमा के बाहर जो वृंदावन की परिक्रमा है उस परिक्रमा के बाहर जाकर के अपने नित्य कर्म को शारीरिक कर्म जो है उनको करने के लिए बाहर जाए और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उसके पहले ही जहां श्री गुरुदेव जाएंगे काल डोल डाल करने के लिए उस स्थान को झाड़ करके वहां मिट्टी रख करके वहां साफ स्वच्छता करके और पहले से तैयार रखें और श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद मन में विचार कर रहे हैं कि कौन है जो इतनी सेवा करता है इस तरह से सेवा करता है और एक दिन एक वर्ष व्यतीत तो हो गया तब जाकर के पकड़ लिया कि आज चोर पकड़ने में आ गया है तू सेवा करता है बोल महारेज मैं इसी लायक हूं मैं तो आपकी सेवा करूं यह छोटी सी से सेवा मिल जाए उतने मैं, मैं कृषकृत हो जाऊंगा ऐसा कहकर के चरण पकड़ लिए और श्री लोकनाथ गोस्वापाध ने उस समय अत्यंत अत्यंत कृपा की दूध ओटाने की विशेष रूप से सेवा है इनकी मंजरी स्वरूप में और दूध ओटाते समय एक बार इनका हाथ जल गया और हाथ जलने में भी वो चिन्ह जलने के वे प्रकट हो ऐसी अपूर्व सेवा श्री गुरुदेव की पूरी तरह से सेवा करें और श्री लोकनाथ गोस्वामी ने फिर इनको दीक्षा प्रदान की और श्री लोकनाथ गोस्वामी की सेवा में विराजमान रहे और उस समय प्रेम भक्त चंद्र का आपको प्रकट किया राग भक्ति के चार मूल तत्व हैं एक तत्व है लोह दूसरा तत्व जो है वो है अनुगत्य तीसरा है कृपा और चौथा है अपने स्वरूप का स्फरक ये चार चीज यदि हैं तब तो लीला स्फुरित तो होगी सेवा प्राप्त होगी रागनगा की अन्य परिपक्वता प्राप्त नहीं है सो सुश्री ब्रिज गोपीकारों को ब्रज की जो मंजरी ग उनको जैसी सेवा की प्राप्ति है ऐसी सेवा की प्राप्ति मुझे प्राप्त हो इस लोह को धारण करके नरोत्तम ठाकुर महाशय सबसे पहले तो लोह उस लोह के उत्पन्न करने के लिए हम सब को प्रयास करना चाहिए इसकी एक प्रेरणा प्रदान कर रहे दूसरी जो मुख्य वस्तु है वो है कृपा ये मार्ग कृपा का मार्ग है जिसके ऊपर किशोरी जी कृपा करना चाहते हैं चाहती हैं वो ही इस मार्ग में उनकी कृपा के बल पर आएगा यहां अपने साधन के बल पर कोई आगे नहीं मिला है तो जो गुरुदेव मिले वे कृपा के कारण गुरुदेव ने कृपा की तो भजन हुआ भजन हुआ वो कृपा के कारण भजन पूर्ण हुआ भजन का फल प्राप्त होने लगा सिद्धि प्राप्त हुई वो भी कृपा के कारण और कृपा का फल भी अंत में कृपा ही प्राप्त करना है इस प्रकार साधन आ, हेतु रूप में प्रारंभ रूप में साधन रूप में परिपाक रूप में और फल रूप में सब जगह एकमात्र कृपा ही कारण है कृपा के अलावा और कोई दूसरी वस्तु कारण नहीं है यह रागान का दूसरा आधारभूत तत्व है रागान का तीसरा आधारभूत जो तत्व है वो आधारभूत तत्व है श्री अनुगत्य साधक कभी भी निज रूप में सेवा नहीं करेगा वह सर्वदा सर्वदा गुरुदेव के अनुगत्य में सेवा करेगा और इस अनुत् को प्रकट करने के लिए श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में और प्रार्थना में अत्यंत अत्यंत आश्रय ग्रहण किया गया है श्रीमद महाप्रभु का और श्री रूप रघुनाथ का रूप सनातन उनके आश्रय को अत्यंत ग्रहण किया गया इसलिए सर्वदा सर्वदा रूप गोस्वामी जी की प्रेम भक्त चंद्र का में अत्यंत अत्यंत प्रार्थना की गई और रूपानुगत्य द्वारा हम आराधना करेंगे गौरानुगत्य नहीं गौरानुगत्य पीछे है गौर का अनुगत्य रूप गोस्वामी का अनुगत अनुगत्य वह प्रधान है क्योंकि यदि रूप गोस्वामी का अनुगत्य है तो गौर अनुगत्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा गौर अनुगत्य प्राप्त हो जाएगा तो ब्रज गोपिका गणों का अनुगत्य भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा इसलिए श्री रूप गोस्वामी की जो उपासना पद्धति है उसको हम अपनाएं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाह ही हमारा यथावस्थित देह में जो व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए रूप गोस्वामी उसके अनुकार्य होने चाहिए उनका हम इमिटेशन करेंगे उनका हम अनुसरण करेंगे और साधक सिद्ध अवस्था में श्री रूप मंजिरी जी उनका आमगति ग्रहण करते हुए विराजमान श्री वृंदावन में सद गोस्वामियों ने जो रस की अपूर्व धारा बहाई और उन्होंने जो मधुर भक्ति के अनेक अनेक ग्रंथ लिखे उनसे गौरवेश वंचित था गौर देश प्रायः कहीं प्रचार के कार्य में तो बहुत रहा परंतु जो रस का आस्वादन था वह अब गौर देश में नहीं हो रहा था मां प्रभु, बिल्कुल एकांत में जाकर के श्री नीलाचल में जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी में आप प्राय गंभीरा में गुप्त रूप से आप श्री राधिका भाव में श्री कृष्ण माधुर्य का शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका आस्वादन कर रहे हैं और वह आस्वादन महाप्रभु के जो अत्यंत निकट के सहयोगी थे श्री रायरामनंद रामानंद स्वरूप दामोदर ऐसे कुछ लोगों को तो उसका आस्वादन प्राप्त हुआ परंतु उस लीला का परिपूर्ण रूप से जो विस्तार है वह सर्वत्र तो नहीं हुआ अतः गौर देश के निवासी भी और नीलाचल के निवासी भी उड़ीसा और बंगाल दोनों के जो निवासी थे उनके हृदय में ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि श्री रूप गोस्वामी जी ने जैसे ब्रज के माधुर्य का आस्वादन किया और उसकी जो पद्धति है वो पद्धति उनका वो हमको प्राप्त हो वो आस्वाद श्री ब्रज की जो मधुर लीला है जो श्रीमद् भागवत में संकेत मात्र रूप में प्रस्तुत की गई उनका जो विस्तार किया गया है वो विस्तार हमको प्राप्त हो इसलिए ज में जो विपुल साहित्य स्थापित किया गया छो गोस्मियों ने बहुत बड़ा साहित्य प्रस्तुत किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमद भागवत के व्याख्यान के रूप में जो सूत्र प्रदान किए और उन सूत्रों को ग्रहण करके श्री रूप सनातन ने विस्तार पूर्वक जो लीला ग्रंथ रचना किए श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहदभागवतामृत आदि और लीला स्त उनके रूप में जो लीला का विस्तार किया उसका आस्वादन भी ब्रिज के मधुर रस का आस्वादन भी गौरी देश के जो भक्तगण थे वे प्राप्त करना चाह रहे थे इसलिए सारे ग्रंथों को एकत्रित करके उनकी प्रतिलिपि करा करके उन ग्रंथों को लेकर के जिस समय श्री श्रीनिवास आचार्य जो कि श्रीमद महाप्रभु के ही आवेश होकर के विराजमान श्री नरोत्तम जो कि श्री नित्यानंद प्रभु के आवेश होकर के विराजमान और श्री श्यामानंद प्रभु जो कि श्री अद्वैत आचार्य और उनके आवेश होकर के विराजमान तो इस प्रकार ये तीनों महाशय सारे ग्रंथों को लेकर के जिस समय चले वहां पर ठाकुर ने उन ग्रंथों को जल्दी से प्रस्तुत विस्तृत कराना है प्रचार कराना है इसलिए एक लीला रची और उन ग्रंथों को चुरा लिया गया और जो चुराने वाला था उनके सामने इन तीनों महापुरुषों ने जैसी अपनी निष्ठा दिखाई कि हम यहां से सरकेंगे नहीं श्री श्रीनिवास पंडित वे तो वही विराजमान हो गए श्रीनिवासाचार्य वे वही हटकर के बैठ गए कि मैं यहां से सरकूंगा नहीं श्री नरोन ठाकुर महाशय खेतुड़ी में गए हैं वहां व्याकुल हो रहे हैं सब जगह अपने सेवकों को भी दौड़ा रहे हैं कि कहीं ग्रंथों का कुछ पता लगे कि वे ग्रंथ कहाँ छिपाए गए हैं और उसी समय इनकी निष्ठाओं को देख करके तीनों की निष्ठाओं को देख करके श्री जो चुराने वाला राजकुमार था बहरामपुर का उसने हमीर ने वो उसकी बुद्धि बदल गई और उसने उन ग्रंथों का जिसने चुराया था वही उनका प्रचारक बनकर के विराजमान हो गया और उसने उस ग्रंथों के अनेक अनेक प्रलिपियां करवाई और प्रिपि करवा करके उन प्रतलिपियों को बंगाल में और उड़ीसा में जिसमें भेजा जिसमें ग्रंथ मिल गए हैं ये पता लगा नरोत्तम ठाकुर महाशय का आनंद का ठिकाना नहीं रहा और एक तरह से फिर एक पुनरुत्थान योग प्रारंभ हुआ महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में व्रज में तो रस का खूब विस्तार हुआ श्रीमंत महाप्रभु मैं बिकम संबत की बात कर रहा हूं पंद्रह सो नवासी में 89 नाइन में महाप्रभु अंतर्धाम हो गए उसके बाद में पंद्रह सो बानवे में 92 में श्री गोविंद देव जी को तो श्री रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहले प्रकट कर दिया था और गोविंद लीला की पंद्रह सो बानवे में स्थापना हो गई मंदिर बना पंद्रह सौ में बहुत बाद में जब गोविंद स्थापित हो गए इसके बाद में 1606 में जाकर के श्री गोविंद स्वरूप के पास में श्री राधा रानी उनको भी स्थापित किया गया और श्री राधा गोविंद देव दोनों के दोनों श्री वृंदावन में कहीं पूजित हो रहे थे वही किनारे पर गोमा में ही कहीं कोने में उनकी पूजा की जा रही थी फिर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनकी प्रेरणा से श्री अकबर और उनके सहयोगी राजा मानसिंह जयसिंह जय जो हैं उन मानसिंह के भविष्य में उन जयसिंह ने उस समय आदेश प्रदान किया उस समय लाल पत्थर का प्रयोग केवल राजकीय इमारतों के लिए ही हो सकता था परंतु लाल पत्थर का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई और श्री गोविंद देव जी के लिए मंदिर के लिए पत्थर लाकर के लाल रंग का बलुआ पत्थर लाकर के एक जगह डाला गया उस स्थान का नाम पत्थरपोरा पड़ गया आज भी पत्थरपोरा है एक मोहल्ला तो वहां पर सारे पत्थर इकट्ठे किए गए और फिर उनके ऊपर चित्रकारी हुई बाद में जाकर के तो श्री गोविंद जिस समय 16-17 वर्ष के हो गए तब उनका श्री राधा रानी के साथ में मिलन हुआ पंद्रह सौ में, में गोविंद सेवा प्रकट हो गई और पंद्रह आठ में जाकर के श्री राधा रानी गोविंद देव के साथ में किशोर होने की जरूरत है ना इसे श्री गोविंद जी जब किशोर हो गए तो राधा रानी उनके साथ में आकर के विराजमान हुई और तब सेवा युव सरकार की चलती रही युवन सरकार की सेवा चलते चलते फिर जाकर के 1540 में श्री योगपीठ मंदिर गोमा इलाके के ऊपर गोविंद देव जी का वह प्रकट हुआ श्री हरिदास गोस्वामी जी ये रूप गोस्वामी जी की परंपरा में शिष्य थे उनके समय बहुत बड़ी जमीन अकबर ने श्री गोविंद मंदिर को प्रदान की सबसे ज्यादा जमीन गोविंद मंदिर को प्रदान की गई कुछ जमीन श्री मदन मोहन जी को दी गई गोपीनाथ जी को दी गई और जो मंदिर थे वे उतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे इसलिए बाद में उनका विस्तार हुआ और सिंधिया जो परिवार है उस सिंधिया परिवार ने बाद में श्री बिहारीपुरा गौतमपारा ये जो स्थान है इन में बहुत बड़ी जमीन दी और बिहारी जी को एक बगीचा जो है वो बगीचा उस बगीचे का ही चारों ओर स्थान था फिर वहां पर कहीं बिहारी जी को पधराया गया बाद में फिर पहले तो निधवन में और निधवन से लाकर के फिर बिहारीपुरा में श्री बिहारी जी उनकी स्थापना की गई तो वो बहुत बात की बात है उसके बहुत पहले वृंदावन में जो अधिकार रहा वो अधिकार मुख्य रूप से श्री गोविंद रहा गोविंद बाग गोविंद घेरा बहुत सारे जो मौल्य हैं वे अभी भी श्री गोविंद की जमीन पर यहां तक के रंगजी का मंदिर भी गोविंद देव जी की जमीन पर ही बना बाद में तो श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इनकी बड़ी श्री सोलह 1640 में विक्रम संबंध उसमें जब ये ग्रंथ मिल गई तब बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और उस समय श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने खेतुड़ी में उत्सव किया जिस उत्सव में सब लोगों ने देखा कि श्री गौर नित्यानंद दोनों के दोनों साक्षात और अद्वित आचार्य ये तीनों की तीनों प्रभु साक्षात प्रकट हुए यदि अंतर्धान हो गए तो बहुत दिन हो गए थे पचास पचास वर्ष हो गए थे परंतु तो वहां पर सबने साक्षात रूप से श्रीमद महाप्रभु को सामने नृत्य करते हुए देखा और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनकी भक्ति देख करके उनकी मेहमा को देख करके बहुत से ब्राह्मण वे भी उनके शिष्य बनकर के विराजमान हुए इसका रूढ़वादी ब्राह्मणों ने कहीं विरोध किया क्षत्रिय कि हो करके तुम ब्राह्मणों को दीक्षा प्रदान कर रहे हो वो उचित नहीं है परंतु उन लोगों का ही जो विरोध करने वाले थे उनका नुकसान हुआ और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनकी मेहमा निरंतर निरंतर बढ़ती रही और उन्होंने एक तरह से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने एक तरह से जो अः मेहनताई है उस मेहनताई को भी कहीं स्थापित किया और उनकी परंपरा में श्री श्यामान प्रभु उनकी परंपरा में श्री रसकानंद प्रभु उन्होंने वैष्णव सेवा उसके कार्य को भी बहुत अधिक स्थापित किया अन्यथा पहले एकांत में भजन करने की प्रवृत्ति ज्यादा थी परंतु रसकानंद प्रभु उनकी कृपा के द्वारा कहीं संत सेवा और अखाड़ा इन सबों की व्यवस्था भी विशेष रूप से हुई और उसके द्वारा एक संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको स्थापित करने में है, बहुत बड़ा योगदान तो वो एक अलग बात है हम बात कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने भजन का जो स्वरूप है उसको विशेष रूप से ब्रिज बुलि और बांग्ला मान ब्रिज भाषा और बांग्ला का एक मिश्रित जो स्वरूप है उस मिश्रित स्वरूप में ब्रिजबुली में उन्होंने श्री प्रेम भक्त का उस प्रेम भक्त का को बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया और अंत में श्री गंगा जी में स्नान करते करते ही जिसमें शरीर को रगड़े हैं और शरीर गलता हुआ चला जा रहा है दूध बंद करके गंगा जी में मिल गया नवतम ठाकुर महाशय ऐसे अद्भुत होकर के उनकी लीला वो विराजमान हुई नरोत्तम ठाकुर महाशय के श्री चरणारिंद में कूटगोर्ण नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय अपूर्व प्रेम का दान करने वाले और एक भजन का आधार प्रस्तुत करने वाले श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान हो वे हम लोगों के ऊपर कृपा करें प्रस्तुत इक्कीस में अध्याय में चेतन चितामृत की मध्य लीला में अगत गति नीनाथाधिक्रीचैतन्य लिखा से मधुर्यश्वर्यश्रीकर मैं कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णदास जी कि मैं श्रीचैतन्यम नत्वा श्रीमद महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं महाप्रभु कैसे हैं बोले अगत्य गति जिनकी कोई गति नहीं है उनकी एकमात्र गति श्री महाप्रभु ही है ही साधकम, वे हम सभी के जो हीन हैं जिनके पास में भजन का कोई बल नहीं है उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष इनसे भी अधिक श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है उसको प्रदान करने वाले हैं बिना साधन के भी श्रीमंत महाप्रभु सर्वोत्तम वस्तु साधन है थोड़ा सा परंतु कृपा के बल पर सर्वोत्तम वस्तु वे प्रदान करने वाले हैं तो हीनार्थ हम लोग तो हीन हैं और हम जिन पुरुषार्थों को सबसे बड़ा मानते थे उनको भी उनसे भी अधिक साधकम श्री प्रिया लाल प्रेम सेवा प्रदान करने वाले नुकुंज मंदिर की सेवा प्रदान करने वाले श्रीमंद महाप्रभु हैं उन श्री महाप्रभु को प्रणाम करके अब मैं श्री कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य इनका वर्णन इस अध्याय में कर रहा हूं तो ये जो इक्कीसवा अध्याय है इसमें कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया जाएगा सर्वप्रथम ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है श्री कृष्ण का जो वैभव है उस वैभव का क्या निरूपण किया जाए ऐश्वर्य की परिभाषा दी कि महान ऐश्वर्य के वैभव के प्रकट होने पर भी जहां नाकृत लीला का त्याग न हो उसका नाम तो है माधुर्य और यदि मनुष्य लीला का त्याग हो जाए तो उसका नाम है ऐश्वर्य ये माधुर्य ऐश्वर्य का भेद निरूपण किया मईश्वर्य से आविर्भाव अनाविर्भावे वर्मल लीलाया अपरितग यह माधुर्य मनुष्य लीला का त्याग न हो इसको माधुर्य कहेंगे और मनुष्य लीला का यदि त्याग हो जाए तो उसको ऐश्वर्य कहेंगे अब श्री कृष्ण के धाम और वैभव के ऐश्वर्य को निरूपण कर रहे हैं के सर्वस्वरूप धाम परम व्योम धामे पृथक पृथक वैकुंठ सर्व नाही को गौ भगवान के पिछले अध्याय में अनेक अवतारों का वर्णन किया गया ये सारे अवतार रहते कहा हैं बोल जो महावैकुंठ है परम व्योम धाम माने श्री परम व्योम नारायण नारायण का जो धाम है महावैकुंठ उस महाबकुंठ के ही अलग अलग क्षेत्रों में प्रोविंस प्र, उनके अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग उनके प्रदेशों में बहुत सारे वैकुंठ हैं जितने अवतार उतने ही वैकुंठ महावैकुंठ के अंतर्गत विराजमान पृथक पृथक वैकुंठ तो किसी वैकुंठ में श्री नृसिंह विराजमान हैं किसी में मत्स्य किसी में पूर्व किसी में वराह ये अलग अलग वैकुंठ कई प्रोविंस हैं जितने अवतार में सबके अलग अलग वैकुंठ विराजमान वहां पर उनकी गणना नहीं की जा सकती है श्री परम व्योम वैकुंठ उसका क्या वर्णन किया जाए शत शाहस्त्र आयुत लक्ष्य योजन गुणा करते जाओ सौ उसमें हजार का गुणा फिर उसमें दस हजार का गुणा फिर उसमें लाख का फिर उसमें करोड़ का कोई गिनती नहीं आएगी ये जहां पर शत शब्द का प्रयोग होता है वो शत शब्द कहीं अनंत बाची होता है शत शब्द तो बड़ी दूर बात है बोली में बीस शब्द भी बीस को भी अनंत का बाचक कहा गया जब दो आदमी आपस में लड़ते हैं बोले जा जा तेरे सारी के बीस और व्यवहार में भी कहीं बोलने में आता है तेरेसरी के बीसियों देखे तो ये बीसियों देखना ये बीस शब्द ये बीस का बाचक नहीं है वो अनंता का बाचक है तेरे सर के सैकड़ों देखे वो सैकड़ों सौ का बाचक नहीं है अनंत का बाचक है तो यहां पर जो गिनती की गई वो गिनती भी अनंत अनंत है सत सहस आयुक्त कोटि योजन ऐसा वैकुंठ का विस्तार है वैकुंठ विभू होकर के विराजमान है सभी वैकुंठ व्यापक आनंद आनंदमय होकर के विराजमान है महाभूतों के परिणाम नहीं हैं। संसार जो बना है वो पृथ्वी जल जलवायु तेज आकाश इनकी पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा बना है सामान्यतः पंचीकरण प्रक्रिया ऐसा समझ लो कि पांच मित्र हैं उनके पास में कुछ पैसा है या कोई चीज है उसमें एक मित्र ने अपने पास में रखी आधा, और आधे के चार भाग करके शेष मित्रों को दे दिया दूसरे ने भी अपने धन का आधा रखा अपने पास में और उसके बचा जो आधा था उसके चार भाग करके उसने दूसरे को दे दिए तो आकाश का जो शब्द गुण था उसमें आधा तो रखा उसने अपने पास और बचा हुआ जो आधा था उसके चार हिस्से करके उसने वायु को अग्नि को जल को और पृथ्वी को दे दिया इसी प्रकार सब ने आधा आधा भाग रखा अपने पास में आधा आधा दे दिया दूसरे को तो जितना घटा घटता जा रहा है उतना ही मिलता जा रहा है इसलिए आकाश में शुरू शुरू में केवल एक गुण रहा वो गुण है शब्द वायु में आते आते दो गुण हो गए वायु में शब्द भी है स्पर्श भी है जब तेज में आए तो तीन गुण हो गए शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण आ जाएंगे जब जल में आएंगे तो जल में चार गुण हो जाएंगे आकाश का शब्द गुण वायु का स्पर्श तेज का रूप और जल का कहीं जो शीतलता का गुण है वो उसे प्राप्त हो जाएगा रस का जो गुण है रस ये शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण आ जाएंगे पृथ्वी में आते आते पांच गुण आ जाएंगे तो पृथ्वी में आते आते पांच गुना आ जाएंगे बनेंगे होंगे सबके पास में उतने के उतने जितने थे जितना उन्होंने दान किया उतना ही दूसरों से मिलकर के वापस उनके पास में आता हुआ चला जा रहा है परंतु जहां पृथ्वी बारी आएगी ये पृथ्वी पंचीकृतो जो पृथ्वी है इसमें पांचों गुण हैं। और पंचीकृत पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध सारे के सारे गुण उसमें विद्यमान होंगे तो जो प्रक्रिया है सांख्य की उसमें सबसे पहले महत्व महत्व से अहंकार अहंकार से फिर तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंचभूत और उनका पंचीकरण हुआ परंतु वेदांत की जो प्रक्रिया है उसमें सीधे सीधे जो प्रकृति है उस प्रकृति से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से फिर पंच महाभूत सीए सीए बन गए और पंच महाभूतों के ही विकार रूप में फिर इंद्रिया और अंध वस्तुएं आई तो ये जो क्रम है ये वेदांत का क्रम और सांख्य का क्रम कुछ भिन्न है वेदांत में आकाश वह अपंचीकृत ब्रह्म अपंचीकृत है और अपंचीकृत ब्रह्म से उस आकाश से फिर पृथ्वी जल वायु तेज आकाश हुए वहां पर महातत्व और अहंकार इनकी आवश्यकता नहीं है आकाश से सीधा वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी ये वेदांत की प्रक्रिया में उत्पन्न हो जाएंगे परंतु तो सांख्यिकी जो प्रक्रिया है उसमें महातत्व से मन प्रकृति से पहले महातत्व महातत्व से अहंकार अहंकार तीन प्रकार का होगा सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ राजस अहंकार से दस इंद्रिया उत्पन्न हुई और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई उनसे पंचभूत और पंच भूतों में फिर पंचीकरण होकर के हमको ये जगत की प्राप्ति हो रही तो यहां पर यही कह रहे हैं कि वैकुंठ जो है वह व्यापक है आनंद चिन्हय है पार्षद षड्वर्य पूर्ण सब है और वहां के जितने भी पार्षद हैं वैकुंठ के वे भी षण ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर के विराजमान हैं एक वैकुंठ उन काम में व्यापक होने की अपूरुष सामर्थ्य विराजमान है परंतु वे अनंत कोट वैकुंठ वे महाबैकुंठ के एक अंश में ही विराजमान हो जाते हैं सबसे बीच में सर्वोपरिक कृष्णलोक है अब देखिए जो प्रसंग चल रहा है वो ऐश्वर्य का चल रहा है तो कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुरूपण करते हुए कह रहे हैं कि महा जो बैकुंठ है उस महावैकुंठ का भी जो कर्णकार है बीच का जो भाग है उस बीच के भाग में कृष्ण लोक विराजमान है इस प्रकार कर्ण के चारों जैसे पत्ते होते हैं ऐसे बहुत सारे वैकुंठ विराजमान है इस प्रकार षण उनका वह लोक ही मूल अवतारी होकर के विराजमान है ब्रह्मा शिव आदि इस वैकुंठ का अंत नहीं पा रहे हैं जीव की तो सामर्थ्य ही क्या है इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि को व्यक्ति भूम भगवं परात्मन हे भूमन हे आपके स्वरूप को कौन जान सकता है जान सकता है योगेश्वरो तीर भगवत लोक्याम आपके आप तो योगेश्वर जो हैं शिव आदि उनसे भी हे योगेश्वर आप अपूर्व होकर के विराजमान है आप त्रिलोकी को अति ही माने पार करके विराजमान है क्वा हो कथम बा कथवा आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं कहां से आ गया मेरी क्या सामर्थ्य कहा मैं कैसे आपकी वर्णन करूंगा कितनी आपकी महिमा का वर्णन करूंगा कल तक महिमा का वर्णन करूंगा तो हम लोग सीमित हैं देश काल पात्र इनकी सीमा में सो कहां तो मेरा वित्त मेरी सामर्थ, कैसे वर्णन करूंगा मेरे पास में साधन नहीं है कतिभा आपकी महिमा कितनी बड़ी है और मेरी सामर्थ्य कितनी सी है और कदा मेरे पास में समय भी कितना है आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकता है परंतु आप कब कहा कितनी महिमा का विस्तार करते हुए किया कर रहे हो योग माया से इसको मैं मैं क्या कोई भी नहीं जा, जान सकता है को भूमन हे भूमा आपको कौन जान सकता है उपनिषदों में भूमा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए का किया गया यो भुमा जो योग भूमा तत्सुखम लाल पे सुखमस्ति जो व्यापक है वही सुख होगा अल्प जो वस्तु है उसमें सुख नहीं है भगवान की महिमा अल्प है और सूक्ष्म है किसी वस्तु को यदि नित्य बनाना है तो दो गुणों का उसमें आधान कर दो या तो उसको अत्यंत सूक्ष्म बना दो या उसको अत्यंत व्यापक बना दो तो वो अविनाशी बन जाएगी और भगवान में ये गुण भगवान के वैकुंठ में ये दोनों गुण स्वाभाविक रूप में ही विराजमान है तो कोवेत भूमन आपकी महिमा कितनी बड़ी है और कितनी सूक्ष्म है सूक्ष्म होने के कारण वो महिमा उसका पार नहीं पाया जा सकता है बड़ा होने के कारण भी उसका पार नहीं पाया जा, जा सकता है गुणात्मनस्ते गुणान बिमातुम हितावती से कई श्री ब्रह्माजी जी बाल मुकुंद की ब्रह्म मोहन लीला में स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु गुणात्म नहा सारे गुण आपका ही आश्रय लेकर के विराजमान है प्रकृति आपका ही आश्रय लेकर के विराजमान है आपके गुणों को स्वरूप गुण और आपकी माया शक्ति के गुण और तटस्था शक्ति के गुण इन तीनों प्रकार के गुणों को गिनने में विमातुम कौन समर्थ हो सकता है कई ईश्वरे कौन समर्थ हो सकता है क्योंकि हितावती आप जगत का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं काले ने बिमता सुकल परी भूपांशुबा संभव है कि किसी व्यक्ति के भीतर इतनी सामर्थ्य हो कि वो बहुत बड़ी आयु लेकर के आया हो और काल के प्रभाव से वह सुकल्प आई। अनेक कल्प की आयु धारण करके पृथ्वी के जितने भी रेणु हैं उनको गिन भी ले कोई इतनी हिम्मत रखे इतनी बड़ी आयु हो इतनी सामर्थ्य हो कि पृथ्वी में कितने रेणु हैं इनको भी वो गिन ले भूपांशवा खे मेका आकाश में जितने भी छोटी छोटी सी हिमकरण हैं, उन हिमकरणों को भी वो गिन ले और सूर्य की किरणों को भी वो कोई गिन ले परंतु आपके नाम रूप गुण का पार नहीं पा सकता है कौन ऐसा फालतू के काम को कर, कौन करेगा? मानो यदि कोई ये जित कर देगा नहीं मैं तो गिनूंगा पृथ्वी में कितनी रेणु हैं तो यदि उसकी सामर्थ्य हो उसके पास में इतने साधन हो तो वो उनकी गिनती भी कर सकता है परंतु आपके गुणों का पाप कोई भी पार नहीं पा सकता है ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा है ब्रह्मादिक रहो ब्रह्मादिक की बात को तो छोड़ो शास्त्र वर्णन श्री शेष भगवान वे भी आपकी महिमा का निरंतर डान कर रहे हैं परंतु उनको अंत की प्राप्ति नहीं हो रहा हो रही है ब्रह्मा जी कह रहे हैं द्वितीय में भी स्तुति करते हुए होम अमी मुनियो ग्रजास्ते ब्रहराज आपके माया बल का माया का बल कितना है इसके अंत को न अंतम विदामी मैं नहीं जानता हूं अहम अमी मुनियो मैं नहीं जानता हूं हे नारद तुम्हारे अग्रज बड़े भाई जो हैं संकादिक वे भी इसको नहीं जानते हैं तो जी नारी जी का संवाद चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े भाई संकादिक भी इस महिमा को नहीं जानते हैं कुतो अवर आइए फिर दूसरे तुच्छ जनों की तो बात ही क्या है श्री शेष भगवान भी दश शतान अपने एक हजार मुख से वे उनका गायन कर रहे हैं परंतु तो आज भी वे उनका गायन समय नाश से पारंभ वे आपके गुणों की महिमा का पार नहीं पा रहे हैं उनको भी रहो और तो और क्या श्री कृष्ण यदि स्वयं भी अपनी महिमा का गायन करना चाहें तो वे भी पार नहीं पा सकते हैं स्तुति में कहा गया है कि एव अंत मनंतया आपकी जो महिमा है उसका बड़े बड़े जो ज्ञानी जन स्वर्ग इत्यादि के जो पार हैं वे भी अनंत अनंतया गुण क्योंकि इतने अनंत हैं कि उसके पार को नहीं पा सकते हैं क्योंकि सारे ब्रह्मांड प्रलय काल में महाप्रलय काल में आपके भीतर वैसे ही प्रवेश कर जाते हैं जैसे खिड़की से आने वाली किरणों में छोटे छोटे से तुश्रेणु दिखते हैं इसी प्रकार आपके रोम रोमकूप में अनंत कोट ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं ऐसी आपकी अपूर्व महिमा है जांसी बांती जैसे आकाश में छोटे छोटे से त्रिश्रेणु घूम रहे हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता है इसी तरह से तो फलंती हम श्रुतियां आप में ही अतन निरसन वृत्ति कहकर के कोशिश तो करती हैं हम आपके रूप गुणों का गायन करने का परंतु तो गायन करने में जब हम समर्थ नहीं होती है तो अंत में आकर के हमारे मुख से एक शब्द निकलता है और वो शब्द निकलता है ने तो देती कहकर के हम भी चुप हो जाती हैं कि आपके गुणों का हम पार नहीं पा सकते जैसे कोई व्यक्ति बड़ा हिम्मत करके मैं सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देकर के आऊंगा गया बड़ी मेहनत की परंतु जब उसने देखा कि सुमेर पर्वत को पार करना तो बड़ा कठिन है उसकी परिक्रमा कर देना कठिन है थोड़ी दूर गया और इतने में ही जब उसके हाथ पर फूल गए लौट करके बैठ गया किसी ने पूछा परिक्रमा दे दी वो अंत में यही कहेगाती मैं परिक्रमा नहीं दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं ऐसे ही श्रुतियां आपकी महिमा का डायन करने के लिए बैठती है परंतु तो अंत में कह देती है नी नी मैं आपके गुणों का पार नहीं पा सकती हूं तो ना इति आपके गुणों का पार पाना यह संभव नहीं है अथवा आपकी महिमा आप ही जान सकते हैं आपकी महिमा आप में ही स्थित है आपसे भिन्न स्वरूप शक्ति से भिन्न जो वस्तु दिख रही है वह उपास्य नहीं है उपास्य स्वरूप शक्ति ही है इसलिए निरसन तत्माने श्री कृष्ण उन कृष्ण के स्वरूप से भिन्न जो अलग वस्तु हैं उसको हम कहेंगे अतत। और अतत का ये निराश कर दिया जाए तो बचेगा तत् जैसे ये डिविया है इसको मान लो हम कहने तत। इसका नाम हमने रख दिया तत् तो तथ तत से भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे अतत्व और अतत का अतत् निरसन कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या वापस यही तथा बचेगा तो जीव शक्ति और माया शक्ति इनका निरसन करने के बाद में जो मूल वस्तु बचेगी वो मूल वस्तु स्वरूप शक्ति ही बचेगी इसलिए उपास्य जगत नहीं है क्योंकि वो अतत है जीव भी उपास्य नहीं है क्योंकि वो भी स्वरूप शक्ति नहीं है वह भी अतत् है जो स्वरूप शक्ति रूप नाम नाम रूप लीला पढ़कर श्रीमद वृंदावन वही तत्पदार्थ होकर के विराजमान है उसका निरसन नहीं किया जाएगा तो अतत् पदार्थ का निरसन करने पर जो वस्तु बचेगी वही परम परम उपास्य है अतः अंतिम उपास्य वह भगवान की स्वरूप शक्ति ही है और स्वरूप शक्ति का संपूर्ण प्रकाशन हो रहा है कहा बोले श्रीमद वृंदावन ने और उस वृंद में श्री प्रिया लाल की जो लीला माधुरी वही तत्पदार्थ होकर के वही सर्वोत्तम पदार्थ होकर के विराजमान है इसलिए फलंती हम सारी श्रुतियों का अंतिम फल वह तुम ही हो तुम मैं ही हम सारी श्रुतियां फलीभूत होकर के विराजमान होती हैं अतन दर्शन के द्वारा नेति नेति कहकर के हम तुम्हारी महिमा का ही गायन कर रहे हैं इसको भी रहने दो श्री कृष्ण के विभिन्न जो अवतार हैं उनमें कृष्ण की लीला उसका तो कोई पार पा ही नहीं सकता है श्री अनंत कोटी जो ब्रह्मांड है उनको श्री भगवान ने प्रकट किया परंतु श्री वृंदावन की जो महिमा है उसका कोई पार नहीं पा सकता है श्री कृष्ण भत्सई असंख्या श्री वृंदावन वह अब यह वैकुंठ विभूति का वर्णन करके अब वृंदावन में आ रहे बोले श्री वृंदावन की जो विभूति है उसका वर्णन क्या किया जाए श्रीमती सुखदेव जी ने वर्णन किया कृष्ण बत्सई असंख्या कृष्ण के जो बछड़े हैं वे असंख्य हैं इसका मतलब है गाय भी असंख्य हैं जब गाय असंख्य हैं तो उनके नवास के स्थान भी खेरक भी असंख्य होंगे फिर उनका वैभव भी असंख्य होगा तो असंख्य कहकर के निरूपण किया कृष्ण के असंख्य बछड़े हैं तो इसके द्वारा ब्रिज का जो वैभव है वो भी अनंत है यह कहीं दिखाया वो कहीं सीमित नहीं है तो कृष्ण बस ही असंख्या ऐसा श्री कृष्ण का संग कृष्ण के सखारण इन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा धाम में एक सामर्थ्य है कि वह सीमित होकर के भी रहता है और जब आवश्यकता पड़े तो वह व्यापक होकर के भी विराजमान सो ब्रज धाम दीखता है केवल पांच योजन का जो युवा सरकार के विस्तार की भूमि है वो पांच योजन की वर्णन की गई मानस किलोमीटर की परंतु तो साठ किलोमीटर में असंख्य बछड़े कैसे आ जाएंगे तो यहां पर कहने का तात्पर्य है ब्रिज भूमि में यह सामर्थ्य है कि सीमित जगह पर असीमित वस्तु और असीमित जगह में सीमित वस्तुओं की वह स्थापना कर सकता है ये शिव की पूर्व महिमा यह अचिंत महिमा है असीमित विराजमान हो जाते हैं तो गिनती भी नहीं की जा सकती है और सबके लिए बेत अलंकार श्रृंग वस्त्र अलंकार सब विराजमान अब श्री रास में कितनी गोपी हैं और उतने स्वरूप धारण करके विराजमान तो कहीं वैभव का कोई ठिकाना है क्या इतनी कुंज इतनी इतने छत्र इतने पात्र सब कुछ चमर सब कुछ वहां पर अलग अलग कुंज में विराजमान है तो श्री कृष्ण का जो वैभव है वो वैभव अपूर्ण होकर के विराजमान इसी प्रकार श्री वैकुंठ सबे चतुर चतुर्भुज वैकुंठे पति ब्रह्माजी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जितने भी ब्रिज के निवासी थे उन सबों को बछड़ा बालक उन सबों को चतुर्थी रूप में भी श्री ब्रह्माजी ने देखा और वे अत्यंत विस्मित हो गए और ब्रह्मा अंत में स्तुति करने लगे कि जानन तो एव जानन्तु तु कि बहुत न मे प्रभो मनुषो बपशो बाचो वैभवं तव बोले महाराज जो ये कह रहे हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं कह रहे हैं जानन तो एवं जानन तो उनके साथ में बासमत करना जो ये कहता है कि मैंने कृष्ण को जान लिया उसके सामने बासमत करना जानते हो भैया जरूर जानते हो हम अपनी बात कह सकते हैं हम तुम्हारी बात नहीं कह सकते हैं किम बहुत हम आपसे क्या बात करें न मैं प्रभो आपकी जो महिमा है वो मेरे मनसो बाचो मेरे मन शरीर और वाणी इनके द्वारा आपका वैभव न गोचरा गोचर नहीं है जो ये कहते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं उनको कहने दो हम अपनी बात कहेंगे कि आपकी महिमा मेरे मन वाणी शरीर इनके द्वारा जानकारी के योग्य नहीं है और यहां पर न मे गोचरा है न ते गोचरा आपकी मेहमा मेरे भी गोचर नहीं है और आपकी मेहमा आपको भी गोचर नहीं है आप भी अपनी महिमा का वर्णन करने के लिए बैठे तब भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका दो तरह से अंगय किया कि तब वैभव है वैभवन न मे गोचरा और तद वैभवन न ते गोचर तब गोचर यह वैभव मेरा भी गोचर नहीं है और आपके भी गोचर नहीं है इस प्रकाश श्री कृष्ण की अपूर्व महिमा विराजमान है कृष्ण महिमा रहो कृष्ण की महिमा रहने दो वृंदावन स्थान इनकी व्यभुता का वर्णन भी कौन कर सकता है सोलह को उस वृंदावन मात्र दिख रहा है प्रकाश में परंतु तार एक देशे वैकुंठ अंडगण भाषे परंतु उसके एक स्थान पर ही एक अंश में ही सारा जो बैकुंठ है वह बैकुंठ भी अनंत वैकुंठ वृंदावन के एक हिस्से में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला में देख लिए थे ऐश्वर्य अद्भुत होकर के विराजमान हैं है श्री ब्रह्मा एक श्लोक करते हुए उसकी व्याख्या करने लगे स्वयं तो साम्यात लक्ष्माप्त समस्त काम बल भरतपाल स्वयं तो साम्यात शह श्री कृष्ण साम्य और अतिशय से परे होकर के विराजमान हैं निज स्वरूप में ही सर्वदा सर्वदा विराजमान बड़े बड़े लोकपाल श्री कृष्ण की चरणारविंद की वंदना करते हैं ऐसे कृष्ण की महिमा का यहाँ वर्णन किया अब महिमा के वर्णन में ही एक लीला का आगे वर्णन करेंगे उस लीला का यथाक्रम यथा समय उसका वर्णन करेंगे कल से बालाजी आश्रम में एक सप्ताह की सेवा है इसलिए 15 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ पर सेवा नहीं कर दे सकेंगे सेवा नहीं कर सकेंगे परंतु तो वहाँ पर सेवा हो रही है सप्ताह की परंतु तो यहाँ का जो आश्रम का क्रम है वो क्रम निरंतर चालू जारी रहेगा और श्री रस जी यहाँ पर सात दिन तक आगे इस आ, सेवा क्रम को उनके अपनी आ, इच्छा के अनुसार वे सेवा क्रम को यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ का जो सत्संग है वो तो चलेगा जो बांग्ला का चल रहा है वो बांग्ला का भी और हिंदी का भी ये जो क्रम है ये निरंतर चलता रहेगा सात दिन के बाद में बाईस तारीख से फिर यहाँ सेवा के लिए उपस्थित बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मितई गौर हरि